रामाज्ञा प्रश्न सप्तम सर्ग सप्तक एक राम लखन सानुज भरत सुबिरत शुभ सबका प्रतीत हित सगुण सकल शुभ काज श्री राम लक्ष्मण तथा छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ भरत जी का स्मरण करने से सभी कार्य शुभ हो जाते हैं साहित्य मेल जोड़ प्रेम और विश्वास की दृष्टि से यह शकुन सब कार्यो का, का शुभ सफल होना है। कुमुद शगुन सरो कार्य सब सिद्धि प्रभु आन ही हनुमान सुख आनंद तथा मंगल रूपी कुमिदनियों के लिए चंद्रमा के समान तथा शगुन रूपी कमलों के लिए सूर्य के समान स्वामी हनुमान जी को हृदय में लाकर कार्य करो सब प्रकार की सफलता मिलेगी राज काज राजवार के, के दिन श्री राम के स्वरूप का ध्यान करके राज कार्य मणि स्वर्ण एवं घोड़े संबंधी प्रश्न करो मैं कहूंगा कि यह शकुन समयानुसार विजय लाभ मंगल तथा भलाई की दृष्टि से शुभ है रसगोरथ खेती सकल विप्रकाश शुभसाज राम अनुग्रह सोम दिन प्रमोदित प्रजा सुराज रस गोरस खेती ब्राह्मणों के कार्य तथा शुभ साज सजावट के प्रश्न सोमवार को करें श्री राम की कृपा से उत्तम शासन पाकर प्रजा आनंदित रहेगी प्रश्न फल शुभ है मंगल मंगल भूमिता जय संग्राम शगुन विचार समय शुभ प्रणाम मंगलवार को पृथ्वी के लिए राजा के लिए युद्ध विवाद में विजय के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके सकुन का विचार समयानुकूल एवं शुभ है मंगलदायक है विपुल विद्या वसन बुध विशेष गृह कार्य शगुण मंगलक हव शुभ सुभ ऋषि रघुराज अनेक प्रकार के व्यापार विद्या वस्त्र तथा विशेषतः घर के कार्यों के लिए श्री सीताराम जी का स्मरण करके बुधवार को शकुन बतलाना शुभ है तथा मंगलदाई है गुरु प्रसाद मंगल सकल रामराज राम राज सब काज। विवाह उछाल व्रत सब तुलसी साज गुरुदेव शिष्ट जी की कृपा से श्री राम के राज्य में सभी कार्यों में सब प्रकार मंगल होता था तुलसीदास जी कहते हैं कि यज्ञ विवाह उत्सव तथा व्रत के लिए गुरुवार को प्रश्न करना सब प्रकार शुभ करने वाला है सप्तक दो सुख सुमंगल काज सब कहव सगुण शुभ देख जंत्र मंत्र मणि औषधि सहसा सिद्धि विषेख शुक्रवार को सभी मंगलकारी कार्यो के लिए शुभ शकुन देख कर फल बताएं निशेषतः यंत्र मंत्र मणि औषधि संबंधी कार्य में यह दिन अकस्मात सफलता देने वाला है राम कृपा थिर काज सुभ शनिबा सर विश्राम लोहमिष गज बनिज भल सुख सुखाश गृह ग्राम शनिवार को सब शुभ कार्य बंद रखें और विश्राम करें श्री राम की कृपा से लोहे भैंस तथा हाथी के व्यापार में भला होगा घर गांव में सुख सुविधा रहेगी राहु के तो उलटे तुभ तो अमंगल मूल रुंड मुंड पाखान पाखंड प्रिय असुर अमर प्रतिकूल देवताओं के विरोधी पाखंड प्रिय क्रमश केवल सिर और धड़ के रूप में रहने वाले राक्षस राहु और केतु उल्टे ही चलते हैं वे तथा यह सकुन अशुभ है अमंगल की जड़ है समो राहु रिगहन मत राजही प्रजह सकुन सोच संकट बिकट कलह कलश दुख देस यह समय सूर्य ग्रहण लगने के समान राजा प्रजा दोनों के लिए दुखदाई है इस सकुन का फल यह है कि चिंता भारी विपत्ति झगड़ा पाप और देश में दुख होगा राहु सोम संगम संगल भू सुर साध राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग भयंकर है तथा अपशुन का समुद्र है अकालदि दैवी उत्पाद धय तथा दूसरों के समूह प्रबल होंगे ब्राह्मण और सतपुरुष कष्ट पाएंगे सात पांच ग्रह एक थल चल ही बाम गति धाम राज विराज ये समय गत सुभित सुमे रहु राम सात में से पांच ग्रह टेढ़ी गति से अपने स्थानों से एक स्थान के लिए चले हैं इस समय शासन तो समयानुसार विपरीत ही चलेगा कल्याण के लिए श्री राम का स्मरण करो प्रश्न फल अशुभ है ग्रह नौ हैं जिनमें राहु और केतु अप्रधान माने जाते हैं और उनका वर्णन ऊपर दोहे में ही भी हो चुका है शेष सातों से दो सूर्य और चंद्र सीधे चाल से चलते हैं तथा मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि ये वक्री टेढ़ी गति वाले भी होते हैं और उस समय अशुभ माने जाते हैं खेती बलिविद्यावा शिल्प सु तुलसी सब सुफल, राम राम तुलसीदास जी कहते हैं कि राज्य में खेती मजदूरी विद्या कारीगरी सभी उत्तम कार्यकल्प वृक्ष के समान अभिष्ट उत्तम फल देते हैं प्रश्न फल शुभ है सप्तक सुधा बात तुलसी सीता पति भगती सगुन सुमंग घल सात तुलसीदास जी कहते हैं कि अमृत साधु कल्प वृक्ष पुष्प अच्छे फल सुहावनी बात और श्री रघुनाथ जी की भक्ति ये सात मंगलदायक शकुन है प्रश्न फल श्रेष्ठ है सिद्ध समागम संपदा सदन शरीर सुपास सीता प्रसाद शुभ सगुन सुमंगल बास सिद्ध पुरुषों से भेंट संपत्ति घर और शरीर स्वास्थ्य का सुख देने वाली है श्री सी सीतानाथ की कृपा से यह शुभ शकुन परम मंगल का निवास है कौशल्या कल्याणमयूर्त करत प्रणाम शगुण सुमंगल काज शुभ कृपा करें श्री कल्याण की मूर्ति कौशल्याजी को, को प्रणाम करने से श्री सी सीताराम कृपा करते हैं सभी कार्यों में परम मंगल होता है यह शकुन शुभ है सुमेर सुमित्रा नाम जघन जयतीलेम सुवर्ण सुन लखन रिपु धवन से पावी पदे पद प्रेम जो नारिया दृढ़ नियम पूर्वक संसार में श्री सुमित्रा जी का नाम लेती जपती और उनका स्मरण करती है वे लक्ष्मण और शत्रुघ्न के समान पुत्र तथा पति के चरणों में प्रेम पाती हैं सकुन स्त्रियों के लिए पुत्र तथा पति प्रेम की प्राप्ति का सूचक है दशरथ नाम सुखामत रूप सकल कल्याण धरन धाम धन धर्म सुख सुत गुण रूप महाराज दशरथ का नाम उत्तम कल्प वृक्ष के समान है समस्त कल्याण रूप फल फलता देता है पृथ्वी घर धन धर्म सुख तथा गुण और रूप के निधान पुत्र प्राप्त होंगे कलह कपट कलिक सुमृत का जनसाई हानि बीच दारिद दुरीत अतगुण अशुभ अघाय झगड़ा कपट एवं कलयुग की मूर्ति कई कई का स्मरण करने से कार्य नष्ट हो जाता है यह हानि मृत्यु दरिद्रता तथा पाप सूचक अत्यंत अशुभ अवस्कुन है राम बाम दिशान की लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय सुर तुलसी तोर श्री राम जी की बाई ओर श्री जी और दाहिनी और लक्ष्मण जी है इस छवि का ध्यान सब प्रकार कल्याण में है तुलसीदास जी कहते हैं कि यह ध्यान तुम्हारे लिए तो कल्प वृक्ष अर्थात सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है सप्तक चार मध्यम दिन मध्यम दशा मध्यम सकल समाज नाई माथ रघुनाथ पद जानव मध्यम काज दिन मध्यम है दशा मध्यम है सब समाज योग मध्यम है श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करके कार्य करो मध्यम फल विशेष हानि लाभ नहीं होगा हित पर बढ़े विरोध जब अनहित पर अनुराग राम विमुख विदुन अघा अघाय भाग जब दूसरों की भलाई से अथवा हितैषी के साथ विरोध बढ़े दूसरों की बुराई से अथवा बुरा चाहने वाले से प्रेम हो तथा मनुष्य श्री राम से मोह मोड़ तो इसके लिए विधाता ही उल्टे हो गए हैं यह सकुन भरपूर दुर्भाग्य से दुर्भाग्य का सूचक है परो बिनु साधन शुभ हो कहीं पड़ा हुआ धन या सामान मिल जाए अथवा बिना किसी साधन के सफलता प्राप्त हो तो श्री रघुनाथ जी को अनुकूल समझो जो कुछ इस समय किया जाएगा शुभ होगा पहले हित परिणामगत बीच बीच फल कोच सगुन कहब असरा मतिक समेत सकोच अत्यंत पूर्वक मैं सकुन का फल यह कहूँगा अथवा श्री राम की गति इच्छा से ही ऐसी कहूँगा कि पूछे गए कार्य में पहले भलाई होगी किंतु अंतिम फल पूरा होगा और बीच बीच में अच्छाई बुराई दोनों आती रहेंगी रमा रमापति गौरी हर सीता राम शने दंपति हित सम्पति सकल शगुन सुमंगल के श्रीलक्ष्मी नारायण गौरी शंकर तथा सीता राम में प्रेम समस्त संपत्ति देने वाला है दंपति के लिए यह शकुन श्रेष्ठ मंगल का घर है प्रीति पति प्रति राम पद बड़ी आस बड़ लोभ नहीं नही संतोष सुख जहाँ तहाँ मन शोभ राम के चरणों में प्रेम और विश्वास है नहीं बड़ी बड़ी आशाएं हैं बड़ा लोभ है फलत स्वप्न में भी संतोष और सुख नहीं मिलता जहाँ तहाँ सर्वत्र मन में अशांति रहेगी प्रश्न फल अशुभ है पय नहाय फल खाय राम राम छठ महा शकुन सुम्गल सिद्धि तब तुलसीदास पुनी नदी में स्नान करके फल खाकर छह महीने राम नाम का जप करो तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सकुन्य साधन भी परम मंगलदायक है सभी सिद्धियां सफलताएं हाथ में आई हुई समझो